वेताल 25 तेरहवीं कहानी मनारस में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था उसके यहां हरिदास नाम का पुत्र था हरिदास की पत्नी बड़ी सुंदर थी उसका नाम था लावण्यवती एक दिन वे महल की छत के ऊपर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला वह लावण्यवती के र� उड़ा कर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वह मान तो गया, लेकिन ये सोचकर कि तीरत करने से शायद पाप दूर हो जाए और स्त्री मिल जाए, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो किसी गांव में एक ब्राह्� हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब में मुहाद धोने लगा। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपक कर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था। वो खीर खा गया। जहर का असर होने पर वो तड़पने ल पति ने ये देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्म घातनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला राजन, बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी इन तीनों में से अपराधी कौन है? राजा ने कहा कोई नहीं, सांप तो इसलिए नहीं कि शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं कि वो भूखा था जो से मिल गया उसी को वो खाने लगा और ब्राह्मणी इसलिए नहीं कि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छी दी थी जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा तो वो स्वयं दोषी होगा इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां जाकर उसे फिर लाना पड़ा।